हर्षद तुरंत ही डायरेक्टर के रूप में आ गया था और उसने बेड पर रोह के पास कंगे को फेंकते हुए सबको रेडी होने का इशारा किया विक्रांत सर आपने अभी अभी नींद की गोली ली है तो आप बिल्कुल होश में नहीं हैं आप बस बेड पर इसी तरह बेहोश होकर लेट जाइए ये सुनकर विक्रांत बिल्कुल बेहोश होकर बेड पर लेट गया फिर उसने खुद की बॉडी को सेम उसी पोजिशन में कर लिया जिस हालत में यहाँ से किरण की डेड बॉडी बरामद हुई थी अब तुम रोही जल्दी से चाकू उठाओ हर्षद ने रूही को कमांड देते हुए अब पहले इस चाकू को तकिए के ऊपर रगड़कर इसके हत्थे पर लगे फिंगरप्रिंट को साफ करो और फिर चाकू के हैंडल को केशव के हाथ में रखो रूहि ने कंगे के साथ ठीक वैसा ही किया। जैसा इंस्ट्रक्शन उसे हर्षित दे रहा था उसने हर्षित के कहने के अनुसार चाकू के हैंडल को विक्रांत के हाथ में पकड़ा दिया इसके बाद हर्षित ने आगे बताते हुए कहा अब अपने लेफ्ट हैंड से उसके राइट हैंड को मजबूती से पकड़ो फिर उसका हाथ अपने दाएं हाथ की कलाई तक पहुंचाने का प्रयास करो देखो ये पॉसिबल है या नहीं ओके okay, रोहित ने ठीक ऐसा ही किया फिर उसने एक हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से पूरा जोर लगा रही हूं तब ये पॉसिबल है रोही विक्रांत के लेफ्ट हैंड को बलपूर्वक पकड़कर उठाया था तो इससे वो अपनी कलाई को काटने का नाटक करते हुए हिला रही थी रूही की कलाई पर कंघे के रगड़े जाने का निशान साफ तौर पर देखा जा सकता था तो कहने का मतलब ये पॉसिबल है हर्षित ने फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहा तो कहने का मतलब ये पॉसिबल है कि किरण भी सुसाइड कर सकती है विक्रांत उठकर कर बैठ गया और फिर कहने लगा एविडेंस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस चाकू से किरण की कलाई काटी गई है वो काफी शार्प थी अगर किरण ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है तो फिर वो बड़े आराम से केशव के हाथों अपनी कलाई कटवा सकती है मतलब कि वो बड़े आराम से खुद के मर्डर का इल्जाम केशव पंडित के ऊपर लगा सकती थी हर्षद फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ किरण ने नींद वाली गोली पहले ही ले ली होगी फिर उसने दवा के असर शुरू होने के पहले ही सुसाइड करने का प्रयास शुरू कर दिया होगा अपनी कलाई काटने के बाद उसके अपने कटे हुए हाथ की फोटो खींचकर उसे अपने भाई के पास भेजने का पर्याप्त टाइम रहा होगा उसने अपने भाई को फोटो इसलिए भेजा होगा ताकि वो यहाँ पहुंच सके विक्रांत ने अपने हाथ में कंघे को पकड़ रखा था तभी अचानक से उसे कुछ याद आया पुलिस को यहाँ कमरे में बैठ के साइड टेबल पर एक कप में हाई कंसंट्रेशन वाला स्लीपिंग पिल्स मिला था यह कप किरण का था इसलिए पुलिस ने ये मान लिया था कि केशव ने किरण पंडित को हाई कंसंट्रेशन की नींद की गोली खिला दी थी जिस वजह से किरण कोमा में चली गई थी फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए आंखें बड़ी करते हुए कहा लेकिन अगर सच्चाई इस कहानी ऐसी बिल्कुल अपोजिट हो तो केशव के बयान के मुताबिक मर्डर वाली रात उसने काफी देर तक लिखने का प्लान किया था वो कभी कभी रात से लेकर सुबह तक लिखता रहता था उस रात को भी उसका यही प्लान था लेकिन फिर रात के करीब 11 बजे उसे ही नींद आने लगी फिर उसने खुद को फ्रेश करने के लिए घर के यार्ड में जाकर थोड़ी देर तक चक्कर लगाया और फिर वहाँ से वो बेडरूम में गया और डोर लॉक करके बेड पर सो गया विक्रांत ने सास लेने के लिए अपनी बातों को विराम दिया और फिर बोल पड़ा उसे यह भी याद था कि जब वो बेड पर गया तब तक किरण सो चुकी थी लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि किरण तब तक ना सोई हो क्या पता वो सोने का नाटक कर रही हो? केशव ने यह भी बताया कि नॉवल लिखते टाइम उसे चाय पीने की आदत है उस रात को भी उसने कप में चाय लिया था लेकिन इसे खत्म नहीं कर सका था ऐसा उसने अपने बयान में बताया है लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब तो उन्हें वहां पर खाली कप मिला था अब जाकर विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और फिर बोल पड़ा अगर ये सब किरण पंडित के प्लान के मुताबिक हो रहा था तो फिर उस दिन सब कुछ ऐसे हुआ रहा होगा। पहले किरण ने की की केशव की चाय में नींद बनाया होगा विक्रांत ये सब बताते हुए काफी एक्साइटेड हो रहा था और उसकी उत्सुकता उसके लफ्जों में साफ जाहिर हो रही थी पहले उसने केशव के कप को साफ करके सारा एविडेंस मिटाया फिर उसने जाकर डोर चेक किया ये पक्का किया कि दरवाजा अंदर से लॉक है इस तरह से उसने इस लॉक्ड रूम मर्डर का जादू किया होगा फिर विक्रांत ने कहा फिर उसने कमरे में लगे पर्दे के एक हुक को गायब किया ताकि लोग खिड़की से कमरे के भीतर का नजारा देख सकें इसके बाद उसने अपने कप में स्लिपिंग पिल्स डालकर खुद को मारने का काम शुरू कर दिया उसने जानबूझ अपने कप में आधा ड्रिंक छोड़ दिया था ताकि देखने वालों को यह लगे कि केशव ने उसे पॉइन देकर कोमा में डालने की कोशिश की विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर इसके बाद जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एक्टिंग की है इसी तरह से केशव के हाथों से अपनी कलाई काट दी इस तरह से चाकू पर केशव का फिंगरप्रिंट छप गया जिससे सबको ये लगने लगा कि केशव ने ही मर्डर किया है अपना हाथ काटने के बाद किरण ने अपने लेफ्ट हैंड में मोबाइल फोन लेकर अपने हाथ की फोटो क्लिक किया और फिर इस फोटो को उसने अपने भाई के पास भेज दिया उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि राघव इस फोटो को ना देख सके तो इसलिए उसने राघव को कॉल कर दिया लेकिन कॉल पिक होने के बाद उसने कुछ नहीं बोला विक्रांत और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था किरण को ये बात अच्छे से पता थी कि इस वक्त राघव अपने फ्रेंड के घर पर है और उसके फ्रेंड का घर यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं कहने का मतलब किरण को पूरा यकीन था कि राघव जल्दी ही पुलिस लेकर यहाँ पहुंच जाएगा और केशव को पुलिस अरेस्ट कर लेगी हुआ अभी ठीक ऐसे ही विक्रांत अपनी कहानी में इतना गुम हो चुका था की वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए लगातार बोले जा रहा था केशव रात में करीब 11 बजे के आसपास ही सो गया था लेकिन राघव ने रात के एक बजे तक फोन नहीं उठाया तो कहने का मतलब यह है कि किरण पंडित के पास अपने प्लान को अंजाम देने का भरपूर समय था विक्रांत की पूरी कहानी सुनने के बाद वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था हर्षित और रोही बिल्कुल सन्न रह गए थे उनके पास एक दूसरे का मुंह देखने के अलावा कुछ बोलने के लिए रह गया था काफी देर तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहा फिर रोही ने सवाल किया सर अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है किरण पंडित खुद को मारकर इसका इल्जाम अपने पति के ऊपर क्यों लगाना चाहती थी उसका मोटिव क्या था विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए संकेत दिया कि रूही ने बहुत अच्छा पिक किया है तो फिर उसने इसके बारे में मैंने डायरेक्टर दुर्गा से भी बात की थी उनसे कहा भी था कि इस बारे में वो डिटेल निकालने की कोशिश करे लेकिन जब इस मर्डर केस में किसी तीसरे के इन्वॉल्व होने का कोई प्रूफ भी नहीं मिल रहा है तो फिर इसका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर था जगह पर रखकर सोचने की कोशिश कर रही थी मुझे बड़ा अजीब लग रहा था न, मतलब मुझे नहीं लगता की कोई भी औरत इस तरह की हरकत कर सकती है और केशव और किरण के बीच क्या था ये तो मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि किरण ने ऐसा किया होगा या तो केशव ने मर्डर किया है या फिर कोई तीसरा आदमी इसमें इन्वॉल्व है हर्षित ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा तुम अपने मन के अनुसार केस को नहीं कर सकती या किसी भी चीज को तब तक माना जाता है जब तक उसका पुख्ता सबूत हो और गवाह यह सुनकर विक्रांत ने हर्षद की बातों से सहमति जताते हुए कहा हर्षद सही कह रहे और अगर हमारा अनुमान सही भी है तब भी हम बिना ठोस सबूत और गवाह के केशव को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते यहाँ कुछ भी मेरे या तुम्हारे सोचने से सही नहीं होने वाला है कुछ भी सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढ कर लाना होगा और इस बार हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही है हमारा विरोधी काफी स्ट्रोंग है